स्वामी विवेकानंद स्वरूप और संदेश परिव्राजक स्वामी विवेकानंद भगनी निवेदिता के अनुसार स्वामी विवेकानंद को हम जैसा जानते हैं तथा भारत एवं विश्व को जो संदेश उनसे प्राप्त हुआ है उन दोनों के विकास में तीन बातों तीन घटकों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है प्रथम उनकी शिक्षा जो केवल पुस्तकों के पठन तक ही सीमित नहीं थी उन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान था और उसके माध्यम से वे भारत के पुरातन धर्मग्रंथों एवं संस्कृत साहित्य से पूरी तरह परिचित हुए थे अंग्रेजी के माध्यम से वे पाश्चात्य विचारधारा से भी भली भांति परिचित हो गए थे पिता माता से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा था स्वामी जी के निर्माण में दूसरा घटक था गुरु साक्षात्कार एक ऐसे गुरु का संस्पर्श जिसने शास्त्रों के सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव किया था जो आध्यात्मिक रहस्यों सत्यों के घनीभूत विग्रह थे उनसे उन्होंने जीवन की कुंजी ही पाली थी लेकिन यह भी भावी विवेकानंद के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं था परिभ्राजक अवस्था में किए गए भारत दर्शन ने एक साधक को देशभक्त में एक अपरिपक्व युवक को मंत्र दशा ऋषि में एक संन्यासी को युवाचार्य में परिणित किया यह था तीसरा घटक परिव्राजक जीवन की समाप्ति पर जब वे अमेरिका जाने के लिए उद्यत हुए तब वे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने उपयुक्त थे इस विषय में एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है अपनी यात्राओं में स्वामी जी ने एक के बाद एक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के सार का अनुभव किया रामानंद और दयानंद की भावनाओं और विचारों से वे अवगत हुए तुलसीदास और निश्चलदास के साहित्य के वे गहरे विद्यार्थी बन गए उन्होंने महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत के आलवर और नायनार संतों के बारे में जानकारी प्राप्त की परमहंस परिव्राजिकाचार्य से लेकर लाल गुरु के गरीब मेहतर शिष्य तक के सभी धार्मिक वर्ग के आदर्शों एवं आशाओं को उन्होंने जाना था उनकी स्वच्छ दृष्टि के सामने मुगलों का उत्कर्ष अखंडित भारतीय राष्ट्रीय जीवन का एक अध्याय मात्र था दृष्टि की उदारता एवं समन्वयात्मक साहस के कारण अकबर उनके अनुसार एक हिंदू ही था क्या ताजमहल संगमरमर का साकुंतल नहीं है गुरु नानक कबीर मीरा और तानसेन के गाने उनके अधरों पर सदा रहते थे पृथ्वीराज और दिल्ली की गाथा चित्तौड़ और राणा प्रताप की कहानी के साथ गुछी हुई थी शिव पार्वती सीताराम राधा कृष्ण की विभिन्न घटनावलियों का जब वे वर्णन करते थे तो वे श्रोताओं के सामने साकार हो उठती उनका समस्त हृदय और आत्मा भारत के एक ज्वलंत महाकाव्य में परिणित हो गए थे और उनका हृदय भारत माता के नाम से ही आवेग से झंकृत हो उठता था उन्होंने मौलिक सत्यों प्राणवंत सिद्धांतों एवं जीवन प्रद्भावों को करामलकवत हस्तगत कर लिया था जीवन की रहस्य में अमृत धारा का उन्होंने संधान पा लिया था आध्यात्मिक अनुभूति के द्वारा आलोकित हो उनका हृदय सत्य के द्वारा प्रज्वलित हो उठा था उनका विशाल मस्तिष्क उन तथ्यों को जोड़ने वाली कड़ी को खोजने में समर्थ हुआ था जो दूसरों को केवल असम्बद्ध घटनाएं प्रतीत होती थी उनकी बुद्धि वस्तुओं के मूल केंद्र को भेद तथ्यों को उनके यथार्थ क्रम में प्रस्तुत कर देती थी उनका मन सचमुच सार्वभौमिक था और साथ ही साथ पूर्ण रूपेण व्यवहारिक भी था इस तरह परिव्राजक जीवन की परिसमाप्ति पर जब वे शिकागो में होने वाली धर्म सभा में सम्मिलित होने के लिए तैयार हुए तब वे एक प्रकार से घनीभूत भारतवर्ष ही हो गए थे भारत की सभी विचारधाराओं के वैदिक वेदांत जैन बौद्ध यहां तक कि मुस्लिम भारत के भी वे प्रतिनिधि बन चुके थे